शांति शांति ओ आसन का अंग है प्राणाग्निहोत्र ये कहा गया जो वैश्वर को न, की उपासना नहीं करते हुए प्राणाग्निहोत्र नहीं करता हुआ प्रसिद्ध अग्निहोत्र करता है वो व्यर्थ है जैसे भस्म में हवन करे अग्नि में नहीं करके इसी प्रकार है ऐसे निंदा करके वैषाणु रूपासना और उसके अंग प्राण अग्निहोत्र की स्तुति हुई उसके पश्चात कहा जैसे पाप नष्ट होता है इसी का तुल जैसे अग्नि में डालने पर भस्म अत्यंत शीघ्र ही अग्निग्रस्त हो जाती है इसी प्रकार ये वैश्वान उपासन उपासक के पाप सब नष्ट हो जाते हैं तृतीय मंत्र भाष्य चल वैश्वान विद्यावत अग्निहोत्र विशिष्ट वक्त वैश्वानर विद्या स्तौति किंच तदेईशिकाया स्थल इशिकाया स्थल अग्र अग्न बूत सूक्ष्मे अग्नि प्रक्षिप्त फेक दिया प्रदूएत का बिल्कुल समाप्त अग्नि तुरंत क्षिप्रमेव हास्विदुष्वात्मूत जोपासक वैश्वानपाससक अपने को सर्वात्मक मानता है सर्वात्मभूत है हे सर्वात्मूत सब अन्न का अत्ता हे सब अन्न का भक्षण करने वाला क्योंकि सर्वात्मक है सर्वात्मकूप निरवशिष्ट पापमा पापम सर्विक्थ निरवशिष्टा कोई बचते नहीं जितने पाप सब नष्ट हो जाते हैं धर्मा धर्मा क्या पाप शब्द से पुण्य पाप दोनों ही लेना है मुमुक्ष के लिए पुण्य कर्म भी बंध का कारण स्वर्ग आदि का प्रापक है किन्दु मोक्ष तो नहीं होगा इसलिए पुण्य पाप सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो मुक्त हो जाता है अनेक जन्म संचिता अनेक जन्म के द्वारा संचित कर्म जितने पुण्य पाप अनादिकाल से इतने कर्म है उसको भोग करके समाप्त तो नहीं कर सकते क्योंकि अनंत कर्म है अनंत कोटि जन्म नाम बीज भूतम ऐसे कहा गया अनंत कोटि कहने से ऐसे जन्म करके भोग करे समाप्त तो नहीं होगा अब बहुत संचित कर्म है और इसी जन्म में ज्ञान उत्पत्ति के पहले जो कर्म है और ज्ञान होने के बाद भी कुछ कर्म होगा यह च प्रा ज्ञानोत्पत्तेर ज्ञानोत्पत्ति के पहले ज्ञान सहभाविन ज्ञान होने के बाद भी जो कर्म होंगे आगामी कर्म कहते हैं सब नष्ट होते प्रदहेर नष्ट हो जाते हैं कर्म किंतु पाप प्रारब्ध कर्म रहता है टीका में तत्र वैश्वान विद्या महात्म्य दृष्टान्त इतिहावत तद कार्थ का अर्थ हुआ तत्र वैष्ण्य उपासना का महात्मा में ये दृष्टान्त तो देते हैं ईशिका है मुंज मुंजा मध्यवर्ती तृण मुंजा के बीच में तृण है कोमल सर्वशब्द सब पाप नष्ट हो जाते हैं सर्वशब्द कहने से प्रारब्ध कर्म रूपिता हम जिस कर्म से सर्व आरंभ हुआ प्रारब्ध कर्म उसका भी नष्ट हो जाएगा कि ते कहते नहीं प्रारब्ध का नाश नहीं होगा वर्तमान शरीर आरंभक पापम वर्जम वर्तमान जो शरीर है उसका आरंभक जो कर्म पुण्य पुण्यपाप दो पापम शोध से पुण्य पाप लेना शरीर आरंभ हुआ है उसका कारण है अदृष्ट पुण्य पाप कर्म जितने कर्म का फल इस जन्म में भोगना है पहले से निश्चित है उसी से सर बना इतने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा इसी शरीर में इसको कहते प्रारब्ध प्रकर्षण आरब्ध फल देने के लिए आरंभ कर दिया ये जो कर्म है प्रारब्ध कर्म पुण्य पाप दोनों है जिसके कारण सुख दुख मिलता है इसी जन्म में जो सुख मिलता है प्रारब्ध कर्म का फल है पुण्य का दुख पाप का फल है अभी जितने भी पुण्य पाप करें उसका फल भोग नहीं होता इस जन्म में आगे भोग होगा तो वर्तमान के आरंभ को जो पाप पुण्य कर्म है उसको छोड़ करके सब कर्म नष्ट होते हैं लक्ष्यम प्रति मुक्ति सुबध प्रभृत फलत्वा तस् न लक्ष्य के प्रति बाण यदि मार दिया आगे तो लक्ष्य का वेदन होगा ही उसका फिर ही बाण का यदि प्रक्षेप नहीं किया तब तो तक तब तवृत्त हो जाएगा प्रक्षिप्त बाण लक्ष्य भेद ही करेगा इसी प्रकार कर्म जो फल देने के लिए आरंभ कर दिया प्रारब्ध कर्म अवश्य ही फल देगा नाश नहीं होगा मुक्ते सुबत् मुक्त जो यीसु बाण के समान प्रवृत फलत्वात्थ प्रवृतम फलम यश्य प्रारब्ध कर्म का फल आरंभ हो गया बाण में वेग हो गया तो आगे लक्ष्य भेद होगा जिसमें वेग नहीं हुआ धनु में उसको रख सकते हैं निवृत्त हो जाएगा किंतु जिसको फेंक दिया वो तो आगे जाएगा प्रारद्ध कर्म इस प्रकार फल देने के लिए प्रारंभ कर दिया उसका वेग आरंभ हो गया तस्य न दाह प्रारु्ध कर्म का दाह नहीं होगा ठीक है में वैश्वानर विद्या या महाफलत सिद्धे वैश्वानर विद्या महाफलक है सब पुण्य पाप कर्म समाप्त तो हो जाते हैं वैश्वानर रूप हो जाता है समष्टि स्थूल अभिमानी वैश्वानर ही हो जाएगा तद्वत अग्निहोत्रम विशिष्ट मित्त तत्कर्तू सर्वदोषास्पर्शित मत आशय नह तद्वत वैश्वान रूपा का जो अग्निहोत्र है प्राणाग्निहोत्र ये विशिष्ट उत्कृष्ट है इसलिए तत्कर्तू सर्वदोषास्पर्शितम ऐसा जो करता है प्राणाग्निहोत्र वैश्वान रूपासक सर्वदोष से असंस अस्पर्शी पाप कर्म से उसका स्पर्श नहीं होता है उसका फल भी नहीं होगा जन्म जाति आयु भोग जन्म भोग आदि नहीं होगा तो मुक्त हो जाएगा इतिहासय निश्चयअिप्राय से कहते ये तद एवं विद्वान अग्निहोत्रम ज्योति विद्वान ऐसे प्राण हवन करता है जो वैश्वानर का उपासक हवन करता है क्या है मुख में अन्न डालता है प्राणायाश व्यानाया स्व करके इसलिए का हो गया भूंकते जो खाता है तस्मा हम विद्यपि चांडालाय उशिष्ट प्रयचेद आत्मनि हेवा सद वैश्वानरे हु सियादी तदेश श्लोक तस्मादू हम विधि ये जो उपासक है वैशाणर उपासक इतने श्रेष्ठ है उपासना उपासना के सामर्थ्य से कोई दोष नहीं दोष का संबंध नहीं होगा यद्यपि चंडालाय उष्टम प्रयशित चंडाल को यदि उच्छिष्ट झूठा दे तो भी चंडाल को उच्छिष्ट नहीं देना चाहिए झूठा उत्सिष्ट भक्षण करके कुछ बच गया उत्शिष्ट हुआ चंडाल को उत्शिष्ट दान निषिद्ध है यदि निषिद्ध कर्म भी कर ले उत्शिष्ट दे दे तो भी आत्मनि हे व्यत वैश्वान रे हूतम सद चंडाल खाएगा तो भी उसका वैश्वान आत्मा में वैश्वान रे आत्मनि हुतम सियात हवन हो जाता है यह अग्निहोत्र कर्म हो जाता है इति जो कर्म निषिद्ध है वो भी उसका अग्निहोत्र के समान हो गया ये ऐसा कहकर के तदेश श्लोक उसको कह उसके लिए आगे मंत्र है भाष्य में स यद्यपि चंडालाये उच्छिष्टानहाय उिष्टम प्रयचेद उच्चिष्ट दद्याद प्रतिषिद्धम उच्चिष्टद यद्यपि कुत्मनहे वह चंडालाहस्थ वैश्वनरे तदत सिया ना अधर्म निमित्तम इत विद्या में वस्तु तो थी यद्यपि चंडालाय उच्चिष्ट अनहाय उच्चिष्ट के लिए योग्य नहीं चंडाल को उचिष्ट नहीं देना चाहिए धर्मशास्त्र में ऐसा कोई लोग सेवा करने वाले आकर के चंडाल हो अन्य कोई सो जो सेवा करते हैं तो घर में गृहस्थ के घर में आकर के भोजन नहीं करते भोजन ले कर के जा चले जाते हैं विवाह आदि कराते हैं भाई बंधु को खिलाते हैं और सेवा करने वाले कुछ नीचे जाति के लोग होते हैं वो आते हैं उनको भोजन दे देते तो और लेकर जाते हैं अच्छे बहुत भोजन देते हो लेकर खाएंगे तो ले कौन खाएं। तो को पता नहीं चलेगा झूठा दे देने किन्तु तो ये नहीं अपने संस्कृति में ऐसा है भोजन किसको देते हैं उसको पता नहीं चलेगा झूठा दे देना झूठा देना निश्चित है चंडाल हो तो भी उसको उचित भोजन नहीं देना है कोई माँ कर लेता है पता नहीं चलता है एक अपवित्र भोजन नहीं देना होता है कुछ लोग गौ को भी नहीं खिलाते उच्चिष्ट देवता है पहले भोजन के पहले गाय को देते हैं उच्छिष्ट इसे फेंक दे कुत्ता आदि के लिए पक्षी आदि के लिए गो को नहीं खिलाते हैं तो चांडाल उच्छिष्ट के लिए अयोग्य है उच्छिष्टम प्रयच दे ये प्रतिषिद्ध उच्छिष्ट दान फिर भी यदि करे तो भी वो कर्म उसका इतने उत्कृष्ट हो जाता है क्योंकि वैश्वानर तो सर्वात्मक है चंडाल देह में भी जातना आत्मा वैश्वानर है चंडाल देहस्थ वैश्वानर में तो अपन हो जाता है न अधर्म निमित्त अधर्म का निमित्त नहीं होता है कह करके विद्या विद्या की स्तुति करती श्रुति तदैतस्विन श्लोको मंत्रोपेश स्तुति करने के लिए आगे मंत्र है टीका में विद्यामे विद्या स्तुति द्वारा अग्निहोत्र में यावत विद्या, अग्न विद्या की स्तुति करते हैं उपासना की वैश्वानर रूपासना की स्तुति के द्वारा प्राण अग्निहोत्र की भी स्तुति होती है स्तुत्यर्थें अग्निहोत्र से स्तुतिरूपय तस्निटीति तदस्त स्तु श्लोको स्तु उसका अर्थ करते अग्निहोत्र से स्तुतिपय अर्थ की स्तुतिपज प्रयोजन है इसी के लिए आगे मंत्र है यथेय क्षुधिता बला मातर परुपासत एवं सर्वाणी भूताने अग्निहोत्रुपाशत इति अग्न यह लोक में क्षुदिता बाला भूखे बच्चे मातरम परिपासते माता की उपासना करते माता के चारों तरफ घूमते देखते रहते कब हमको भोजन किलाएगी कब भोजन देगी एवं सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्र उपास होते भूत ऐसे अग्निहोत्रम जो प्राणाग्निहोत्र करता है इसकी उपासना करते हैं ये वैष्णव उपासक का कब भोजन करेगा वैष्णु उपासक का जो भोजन करता अग्निहोत्र करता है उसके द्वारा तो सारा भूत तृप्त तो होते हैं अग्निहोत्र में उपास होते अभिप्राय से संपूर्ण जीव यही देखते रहते वैषाण उपासक कब भोजन करे वैष्णर उपासक भोजन करने पर सब तृप्त तो होते हैं सब लोग चाहते भोजन करें कब भोजन करें भाष्य में जतयक्षुधित लोकक्षुता बुभुक्षिता भूखे बाला मातरम परिपासते उपासना करता है तो उनके पास इधर उधर होकर देखते रहते कब हमको भोजन कहलाएगी कदा नो माता अन्नम प्रयचती कब हमको अन्न भोजन कहलाएगी एवं सर्वाणी भूतानि अन्नदा अन्नादानी भूत सदस्य अन्नादानि अन्न खाने वाले जितने जीव है सब देखते रहते ही उपासक भोजन कर ले वो कब भोजन करे एवं विदो अग्निहोत्रम, उसका अग्निहोत्र क्या है भोजन ही है भोजन करते समय जो पांच आहुति प्रदान करता है वही अग्निहोत्र मंत्र के साथ करता है उसी की उपासना करते हैं कदा तो शुभ क्षति कब होगा टीका में मंत्र से तात्पर्य अर्थम दर्शेती इस मंत्र का तात्पर्य क्या है दिखाते भगवान भाष्यकर जगत सर्वम विद्वत सर्व विद्वत्भोजन तृप्त सारा जगत विद्वते वैषाण उपासक वैषाण उपासक भोजन से तृप्त हो जाता है सारा जगत मंत्र दिया है अग्निहोत्र उपासत इत अग्निहोत्र उपासत अग्निहोत्र उपासते कह कर के दो बार कहा गया है द्विरोक्तिर अध्याय परिसमाप्ति अर्था दो बार कथन किसलिए अध्याय समाप्ति के लिए पंचम अध्याय के समाप्ति द्योतन के लिए टीका में विदुष वैश्वान आत्मन सर्वात्मित्यर्थ तो सारा जगत तृत्व कैसे हो जाएंगे एक भोजन करने पर इसलिए हेतु तैयार जो उपासक है वो तो वैश्वानर स्वरूप है वैश्वान आत्मन वैष्ण रूप जो विद्वान उपासक है वो तो सर्वात्मक है सर्वात्मक होने से वो जब अग्निहोत्र भोजन करता है अग्निहोत्र होता है तो सारा जगत तृप्त हो जाते हैं ये वैष्ण रूपासन हुआ प्राणाग्निहोत्र उसका अंग है ये, गए। ये उपासना समाप्त हुई पंचम अध्याय समाप्त हुआ आगे षष्ठ अध्याय जिसे तत्वमसी महावाक्य के लिए इस अध्याय में पिता पुत्र पितापुत्र आख्यायिपे ब्रह्म विद्यापे महावाक्य तत्व इसके कारण पूरा प्रसिद्ध है शास्त्र अध्याय टीका में माना अध्याय से अतितेन सेतीत संबंध वक्त प्रतीक गृहत्वा तम प्रति जानीते वर्तिष्यमाण्याय से आगे जो अध्याय अध्याय आरंभ होगा उसका संबंध अतीतन संदर्भेन अतीत ग्रंथ के साथ संबंधम वक्तुम संबंध कहने के लिए प्रतीक गृही मंत्र के प्रतीक ग्रहण करके प्रतीक को लेकर के तम प्रति जानते तम का संबंधम संबंध संबन्द की प्रतिज्ञा करते भगवान भाष्यकार श्वेत केतुर्ुणेय आस इत्यादि अध्याय संबंध श्वेत केतु ह आरुणेय आस ये तो मंत्र का प्रतीक ले लिया इत्यादि आगे पूरा मंत्र लेने के लिए इत्यादि कह दिया इत्यादि ग्रंथ अध्याय संबंध इत्यादि अध्याय का संबंध इत्यादि अध्याय ष्ठ अध्याय ष्ठ अध्याय का संबंध कहते हैं प्रतिज्ञा क्या टीका में तम एव प्रकटेन प्रथम तृतीय अध्ययन से संबंधम कथित तम एव प्रकटेन तम कम संबंधम संबंध को प्रकट स्पष्ट करते हुए प्रथम तृतीयन अध्यायनः पहले ऐसी अध्याय का संबंध तृतीय अध्याय के साथ दिखाते हैं व्यवहित संबंध तृतीय अध्याय के साथ इसका संबंध कहते हैं तृतीय अध्याय में आया था सर्वु इदं ब्रह्म तज्जला शांत उपासीदं ब्रह्म तज्जला तज्ञा तज तल तदन तस्माजात तस्म लीन तेना जगत आगे उसे तेन आनीति प्राणीति चेषते उसे तिथि उसके कारण तस्में लीयते उसमें लीन लय हो जाता है इसलिए जग जन्म आदि कारणत्व ब्रह्म का लक्षण है ब्रह्म तज्जलान तज तज्ञा तद्ल ऐसे कहा गया था सम विधान करने के लिए सब ब्रह्म है ये जो कहा गया था कथम तस्मा जगत इदम जायते सारा जगत ब्रह्म से केश उत्पन्न होता है तस्मिव से लियते और उसी जगत उसी ब्रह्म में जगत लीन हो जाता है अनित्य जतन और चेष्टा करता अनुप्राण जगत स्थित होता है ब्रह्म के द्वारा ये किस प्रकार है कथम ये एक तद वक्तव्य ये कहने के लिए अभी षष्ठो अध्याय आरम्भ करते हैं टीका में एक तदद वक्तव्यम तदर्थ एयम षष्ठो अध्याय आरभत ये संबंध ये कहना है इसलिए षष्ठ अध्याय आरम्भ किया जाता है ये अभी तो तृतीय अध्याय के साथ संबंध कहा सर्व खुद ब्रह्म का ज्ञाता योग्य व्यवहारसंबंध क्योंकि बीच में व्यवधान बीच में दो अध्याय चतुर्थ अध्याय पंचम अध्याय व्यवहित सबंधम उक्त अव्यवहि तम आदर्शय व्यवहित सबंधाध्या व्यवहार तृतीयाध्या संबंधम अव्यवहि तम आदर्शय अव्यवहि कम संबंध दिखाते हैं भाष्य में अनतरच एकस्मिन् भुक्ते विदुषी भवति जगतृत अनतर का अव्यवहित पूर्व में एकस्मिन् विदुषे भुक्ते एक व्यस्तानर उपासक लिया तो जगत तृप्त भवति सारा जगत तृप्त हो जाता है इतुक्त का अब अभी अभी साम पंचम तदी आत्मन उपपद्यते यदि संपूर्ण भूतम स्थित आत्मा एक होगा हो वैश्वर्ण रूप से तभी तो संभव है कि वो खाने पर सारा जगत सारा भूत तृप्त होते ही नहीं तो अलग अलग होगा तो खाएगा तो अन्य तृप्त कैसे होगा अभी देखते दूसरे खाए तो हम तो तृप्त नहीं होते एक तुशति तस् उपासक यदि एक ही आत्मा होगा आत्मन सर्वभूतस्तस्य सारे भूतम स्थित आत्मा जब एक ही हो तभी एक खाने से उपासक खाने से सब तृप्त हो जाएंगे न अभेदे आत्म आत्माओं का भे भेद होगा आत्मा का तब उपासक खाने पर अन्य तृप्त तो नहीं होगा कथं च तदेकत्व तदर्थ ये षष्टोध्याय आरभ्य सब आत्मा एक कैसे है इसके लिए इस कहने के लिए भी षठाध्याय आरंभ करते हैं टीका में अध्याय तात्पर्य मुक्तवा आख्याय का तात्पर्य माह ये तो अध्याय षष्ठाध्याय का तात्पर्य कहा गया कह दिया किंतु इसमें आया संवाद पिता पुत्र संवाद आख्याय का रूप से तो ये आख्यायिका कहने की क्या आवश्यकता है सीधा ही उपदेश करते करते आख्याय का रूप से क्यों उसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में पिता पुत्र आख्याय का विद्या यह सारिष्ठत्व तो प्रदर्शनार्थ पिता पुत्र रूप से जो आख्यायिका कही जाएगी इसलिए ये जो विद्या का उपदेश करेगी ज्ञान और सार है सारिष्ठ सार से ष्ठन होगी अतिशायन तम विष्टन हो, हो प्रदर्शन के लिए ये ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है टीका में पिता प्रतिवक्ता पुत्रच प्रश्न एवं विदा विद्या आख्यायिका है ये आख्यायिका इसमें आएगी पिता है उत्तर देने वाले पुत्र प्रश्न करने वाला उत्तर देते है पिता ज्ञान कराते हैं पुत्र को सा विद्या सारिष्ठत्व तो द्योतनाथ साहित्य का आख्या है क्या च विद्या में सारिष्ठत्व तो सार्व तो द्योतन करने के लिए प्रकट करने के लिए पिता ही पुत्रा है सारतम्य में भी उपदिशती त्यर्थ क्योंकि पिता का अत्यंत प्रिय होता है पुत्र तो अपने प्रिय पुत्र के लिए सारमय ही उपदेश करता है ओ्वेतकर्ुणेय आस तंग हितच श्वेतकेतु वस ब्रह्मचर्य नवे सौम्यास्मत्कूलनोनूच्य ब्रह्मबंधुवती उवाच पिता उवाच नाम हे ह आनेय अरुण का पुत्र आरुण्य उसका पुत्र है था तंग हितावाच उसी श्वेतकेतु को पिता आरुण ने कहा हे श्वेत केतु तो संबोधन करके ब्रह्मचर्य बस ब्रह्मचर्य वास करो बस निवास हमारे योग्य कुल कुल के योग्य गुरु के पास जा करके ब्रह्मचर्य वास करो वेदाध्ययन करो नवे समय अस्मत् कुलिन अनुच्य ब्रह्म बंधुर् अभवती हमारे कुल में होने वाला अनुच्च अनुवचन योग्य नहीं होकर के वेदाध्यन नहीं करके ब्रह्म बंधु जैसे रहता है नहीं होना चाहिए ब्रह्म बंधु क्या ब्राह्मण को बंधु बताता है स्वयं ब्राह्मण आचरण नहीं करता है कहता हमारे बंधु ब्राह्मण है ऐसे कहते स्वयं नहीं हमारे बंधु लोग यज्ञ पर ही रखते हैं आप क्या जने हुए हमारे पिता रखे थे हमारे <laughs> बंधु के पास है ऐसा नहीं होना चाहिए स्वयं धर्म अनुष्ठान करना चाहिए हमारे कुल होकर के ब्रह्म बंधु जैसे नहीं होना चाहिए इसलिए गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य वास करके वेदाध्ययन करो भाष्य में श्वेत केतुरी ते नाम तो नाम से श्वेत केतु ये हि हा ऐतिहास था भाव ऐतिह्यम ऐसा ही था ऐसे प्रसिद्ध है आरुणेय अरुणस्य से पौत्र अरुण का पुत्र हो जाएगा आरुणी तस्य पुत्र आरुणेय अभी पिता का नाम क्या है मालूम उद्दालक आरुणी पुत्र का नाम श्वेत और आरुणेय किस नाम है श्वेत केतु को अरुणेय कहा गया और श्वेत केतु के पिता जी के पिता का नाम क्या होगा अरुण पिता अरुण का पुत्र आरु उस आरुणेय अरुणेय अरुण से पौत्र अरुण का पौत्र है पुत्र का पुत्र आ सका बगवता तम पुत्र ह आरुण योग्यं विद्याभाजन मनवान तस् उपनयन कालात्यम पश्य उवाच पुत्र को कहा आरुण ने कहा अरुणी है पिता क्या योग्यम विद्याभाजन मनवान देखा कि पुत्र अभी योग्य हो गया विद्या के लिए पात्र हो गया अभी विद्या प्राप्ति करनी चाहिए मानते हुए तस्य उपनयन कालात्यम कालात्म चपश्यन देखता कि अभी बड़ा हो रहा हो गया उपनयन का समय अतिक्रम होने वाला है जल्दी से जल्दी गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करे उपनयन पूर्वक है श्वेत अनुरूप गुरु कुलस्य से नो ग्वा बस ब्रह्मचर्य योग्य गुरु अपने कुल के अनुसार योग्य गुरु के पास जाकर के ब्रह्मचर्य वास करो टीका मैं कुलस्य अनुपम इत्यादि न कुललाधम से गुरुत्वती गम्य कुल के अनुरूप गुरु होना चाहिए श्रुति में कहा भगवान भाष्यकार कहते हैं योग्य मे कु्य गुरु के पास जाए जाओ ऐसा कहने का अभिप्राय न कुला अधम से गुरु तुम कुल से जो अधम होगा वो तो गुरु नहीं होगा गुरु होने के लिए कुल से श्रेष्ठ होना चाहिए ये गम्य थे ज्ञाए थे ब्रह्मचर्य भास्कर जाकर के क्या घर में तो भी ब्रह्मचारी था ब्रह्मचर्य में का तो अध्ययनार्थ में तिशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य संध्या बंदन करे आदि करे वेदाध्ययन करे तभी गुरुकुलवासपुर ब्रह्मचर्य गत्व इत्यादि कहा गुरुकुलस्य नो गुरूपम गुरु कुलस्य से नो गत्वा नो गत्वा का क्या अर्थ है नहीं जाकर के नो गत्वा क्या क्या अर्थ है नो क्या अर्थ है हमारे कुल के योग्य गुरु के पास जा करके वेदाध्ययन करो तो गत्वा इत्यादि वचना मानव काधीनमें सूचित जा करके अध्ययन करो इसलिए मानव के के अधीन अध्ययनम अध्ययन तो मानव के ब्रह्मचारी स्वयं गुरु के पास जाकर करके अध्ययन करे उपाध्याय का उपेत्य अधीयती अस्मा उपाध्याय जिसके पास जाकर के पढ़ते हैं उपाध्याय मानव कही गुरुकुले में जाकर के अध्ययन करे मां भूत इसमें उपन स्वाध्याय अध्यव्य अध्ययन विधि तो कोई कोई प्रभाकर कहते अध्ययन तभी होगा यदि कोई पढ़ाए तो आचार्य अध्यापन करे तो अध्यापन करने के लिए आचार्य है ब्रह्मचार्य को बुला करके लेकर के पढ़ाए तो अध्ययन आचार्य के अधीन अथवा शिष्य के अधीन है तो गत्वा इसमें कहने से वो मानव के अध्ययन अध्ययन होता तो मानव का अधीन अध्ययन है मां उपनयनम अध्ययनम च इत आशंका उपनयन नहीं हो अध्ययन में तो क्या हो गया कहते नहीं ऐसा ठीक नहीं ये जो कुलहीन है वो तो अलग है कुल न होकर के योग्य पवित्र कुल में होकर के ऐसे बंधु जैसा नहीं होना चाहिए शास्त्र विरुद्ध मार्ग में नहीं जाना चाहिए शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए न चेतुक्तम यद अस्मत् कुलिन हो हमारे कुले में होते हुए हे सौम्य अनुच अनुच का तो अनधीत्य अध्ययन नहीं करके वेदाद्य अध्ययन नहीं करके ब्रह्म बंधु रिपोर्वती ब्रह्म बंधु जैसे होता ना ऐसा ठीक नहीं है ब्रह्म बंधु क्या है ब्राह्मणा न बंधु ने व्यापिशती कहता हमारे बंधु ब्राह्मण है ये कहता है न स्वयं ब्राह्मण वृत स्वयं ब्राह्मण आचारण वाला नहीं ऐसे बंधु होता है किंतु हमारे कुलीन होकर के ब्रह्मबंधु जैसे नहीं होना चाहिए स्वयं जा के अध्ययन करो ठीक टीका मीख्यमती पिता स्वयम उपनीय पुत्र नाध्यापयी त्रा गुरु के पास भेजते हैं स्वयं पिता उसका उपनयन करके अध्यापन क्यों कर नहीं कराते हैं पिता भी योग्य थे आगे ग्रंथ से स्पष्ट होगा तत्र तस्तः प्रवास अनुमियते पितु तस्य पितु अतः अप्रवास अनुमियते इस स्थान से प्रवास करना था ये अनुमान से निश्चित होता है कल्पना करते नहीं तो स्वयं अध्यप अध्यापन करना था टीका मैं तस्थ अतः शब्द स्वगृह विषय अतः शब्द स्वगृह विषय का अर्थ अथशब्द का क्या अर्थ होगा स्वगृहा स्वगृह को विषय करता अतः शब्द अत शब्दजन्य ज्ञान का विषय स्व अस्मात्थश्द इससे स्वगृह से अपने घर से पिता का प्रवास की कल्पना होती है जो अनुमियत दिया है अनुमीयत पितु भाषा में आया प्रवासो, हो अनुमान अनुमानते के प्रमाण है किंतु तो अनुमान शब्द इस लोक में भी प्रमाण के बिना कल्पना में भी कहते हैं अनुमान करते हैं हो जाएगा अनुमान का अर्था नहीं कि पर्वतों पर निमान धूम होता था पाँच अवय बोलेगा ऐसा नहीं हमारा अनुमान ऐसा हो अनुमान मतलब अंदाज संभावना कल्पना करते हैं यह अनुमत का तो कल्पना करते हैं अनुमानम कल्पनम ये कल्पना को अनुमान कहते हैं कल्पना करते समय में अनुमान करते तो कह देते हैं तल्पकमा कल्पना क्यों करते हैं ये न स्वयं गुणवान सन पुत्र नोपन स्वयं गुणवान है पिता फिर पुत्र का उपनयन नहीं करते इससे सिद्ध होता है और प्रवास जाने का था पिताजी को पिता प्रवास जाते तो पुत्र को गुरु के पास भेज देते हैं भाष्य में सब पितृक्त पितृक्त कितने पदे दो या एक पितरा उक्त पित्रा उक्त समास करने तो पितृश्ध प्राथिपद उक्त में पितृक्त हो जाएगा पित्रा उक्त पित्रा बनेगा पित्रा शब्द है तृती पिता के द्वारा कहा गया उक्त क श्वेतकेतु पिता के द्वारा कहा गया श्वेतक द्वा सह द्वाद वर्षोपेत चुशति वर्ष सर्वान्ेदीत महामना अनुचानमानी तं स्तब्धेयांग पितवाच तो यन्न युसमेद महामना अनुचानमानी मानी स्तभदोषी आदेशम अप्राख्य द्वादश वर्षम उपैत्य द्वादश वर्ष उस हो गया था गुरु के पास जाकर के चतुर वर्ष चौबीस वर्ष तक वह रह करके कितने वर्ष रहा पूरा बारह वर्ष विद्या प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या नहीं ब्रह्म विद्या के पहले भी बारह वर्ष और ब्रह्म विद्या के लिए एक साल छः महीना दो साल में कैसे होगी कम से कम 12 वर्ष हो तो ब्रह्म विद्या सर्वान वेदान अधित्य सब वेद को पढ़ कर के सब वेद पढ़ने के बाद महामना अपने मन लेगा हमको बहुत आते हैं महत मनुयस्य महामना लघु कमती हो अथवा नहीं भागवत तो पढ़ लिया थोड़े कथा करने के लायक ला गया तो जाम तो बहुत बड़े हो गए कथा करते थे कितने लोग माला लेकर क्या कितने धन चढ़ाते हैं ये लोग हमको क्या समझेंगे फिर बाद में महामान अनुचान मानी मानते हैं अपने को अनुचान अनुचान है अनुवचन समर्थ वेद पढ़ना उच्चारण करना उत्तर देना उसके समर्थ अनुचान मानी अपने को बड़ा मानता है विद्वान हो गया स्तब्ध स्तब्ध हो गया नम्र नहीं नीचे नए ने ऊपर सिर करके ऊपर उठा करके किसको प्रणाम नहीं करता है कोई कोई प्रणाम करते तो हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे कहीं पाप हो जाएगा ओ <laughs> नम्रायण कहते तो हाथ को जान बुझ नीचे रख करके थोड़ा कहीं ऊपर हाथ उठ जाएगा <laughs> तो सब लोग उससे जटेंगे यार ये तो छोटा हो गया प्रणाम करता है <laughs> स्तब्ध ए आय स्तब्ध है नम्र विनम्र नहीं करके ए आय वापस आया पिता ने देखा ये इतने बारह वर्ष अध्ययन करके आया विद्या ददाते विनयम नम्रता होनी चाहिए ये तो अपने को बड़ा मानता है बड़े घमंडी होकर आपस आया, ये तो ठीक नहीं पिता देखते पुत्र में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसे अपने कुल में ऐसे घमंडी नहीं होनी चाहिए अहंकार का त्याग करना चाहिए अहंकार जितने त्याग करे तभी सर्व त्याग होता है ज्ञान प्राप्त होता है घमंड अहंकार से कुछ नहीं होता है पिता ने देखा तम हितुवाच पिता ने कहा श्वेत यन् समय इधम महामाना अनुचान मानी स्तब्धोसी उतम आदेशम अप्राख्य तुम तो बड़े महामाना अनुचान मानी स्तब्ध हो अपने को बड़ा मानते हो नम्र नहीं हो क्या तुम उन्होंने गुरु से वो आदेश पूछा आदिश्यत अन आदेश वाक्य अथवा तो आदेश इति आदेश ये ब्रह्म के विषय में किस पूछा आगे कहेंगे कौन सा आदेश है क्या जिसके कारण जिस आदेश से जिसके ज्ञान एक एक के ज्ञान से अज्ञात भी ज्ञात हो जाएगा अश्रुत भी श्रुत हो जाएगा ये आगे कहेंगे हाँ ये अभी गुरु तो मुख्य गुरु तो उसके पिता ही है ऐसे तो बहुत चीज़ें नाम नहीं आता है नाम से क्या मतलब हाँ कोई जरूरत नहीं गुरु के माता है, नाम आ जाए तो गुरु जी गुर, गुरु जी गुरु माता का क्या नाम है फिर प्रश्न तो प्रश्न कहाँ समाप्त होगा गुरु का तो नाम है गुरु माता का नाम भाष्य में यह न स्वयं गुणवान सन पुत्र नोपनश्यति गुणवान होते अपने पुत्र का उपनयन नहीं करते सपित्र त्वेत केतुर द्वादश वर्ष सन बारह वर्ष वयस द्वादश वर्ष होता हुआ उपेत्य आचार्य आचार्य के पास जाकर के याव चतुर्विशति वर्ष बबुआ जब चतुर्व चौबीस वर्ष उम्र हो गया तब तक वहाँ रह कर तावत रह करके सर्वान् वेदान चतुरुपीत्य सारे वेदों को पढ़ करके चार वेदों को पढ़ कर केवल पढ़ कर के नहीं तदर्थम च बुद्धवा पढ़ लिया उसका अर्थ भी समझ लिया तब महा माना महत मनुयस्य गंभीरम मनुष्य गंभीर क्या है असमम आत्मान मन अन्यर मन्य माना मेरे समय कोई दूसरा है ही नहीं ये क्या जानते है हमको? अन्ये। अन्ये हैं हमको असमम आत्मानम अन्येरे अन्य से समान नहीं हम बहुत अधिक है ऐसा मन यश सो ये महामना महत मनु यस्य महत्सु सु मनस सु अनेक मन्य पदार्थ है समझ होगा बहु बुरी समास अनेक पदार्थ है कर्मधारे नहीं है फिर महत्व का आत्व करने के लिए आन महत्व समान अधिकरण जाती आयो आ हो जाएगा महामनस प्राप्ति के प्रथम महामना विसर्ग रहेगा या नहीं रहेगा महामना में विसर्ग होगा या हो गया महामाना स्त्रीलिंग है पुलिंग है महामना पुलिंग है विसर्ग रहेगा वेध शब्द वेधाह वेद सो अत्वसंतस स अत्वसंत चा धा तो महाम महामनसो महामनस ऐसे बनेगा विसर्ग रहेगा यहाँ लोप लेखा है महामना अनुचानमानी अनुचानम आत्मा न अपने को अनुचान मानता है अनुवचन सामर्थ्य जो कोई पूछेगा तो हम बता बता सकते हैं अनुवचन समर्थ टीका में दिया अनुचानो अनुवचन समर्थ अनुवचन का तो पश्चातवश्चन कोई प्रश्न करे तो उत्तर दे सकता है वो अनुपूर्वक अवश्य था तो श्रे का प्रत्योग बनता है उपेय वाहन अन्नाशाह अनुचाहच ऐसा प्राणीन सूत्र है आदेश शब्द का अर्थ करते हैं कर्मव्युत्पत्तिया कर्णव्युत्पत्तिया च आदेश शब्द व्याख्यात आदेश शब्द से कर्ण में कर्ेंगे वित्पत्ति तो आदिश्य अने इत आदेश कर्म करेंगे तो आदिश्यते इति आदेश दुन्न प्रकार जिस वाक्य के द्वारा आदेश किया जाता है वो वाक्य हो जाएगा आदेश जिस अर्थ का उपदेश किया जाता है वो भी हो जाएगा आदेश आदिश्यते अन इति आदेश कहेंगे तो हो जाएगा वाक्य आदिश्यते आदेश जिसका उपदेश किया जाता है कर्म हो जाएगा भाष्य में स इतम शीला सो so, अनुचानी स्तब्ध काणत स्वभाव प्रणत नही अणत कईनम जुकृता नही एय आगतवा गृहमागया तमें ह आत्मन अननूपचीर स्तब्धमा स्तब्धमा पुत्र दृष्टि स्तब मन मिषा स्तबम अलग पदे स्तब्धम अलगे स्तबमान अलग में स्तब्ध मानिन स्तब्ध है जो अप्रणत स्वभाव है और मानिन है अपने को मान में अधिक मानने वाला स्तब्धम मानिन पुत्रम दृष्टवा अनुरूप अयोग्य है विद्या विद्या प्राप्त होने पर भी अपने स्वभाव अपने कुल के स्वभाव के अननुरूप है कुल के स्वभाव के अनुसार नहीं उसे विपरीत स्वभाव वाला स्तब्ध विनम्र नहीं है मानिन अपने को बड़ा मानता है ऐसे पुत्र को देख करके पितोवाच पिता ने कहा किसलिए कहा सदधर्मावतार चिकीर से या सदधर्म के अवतार की करने की इच्छा से इसमें सदधर्म आ जाए जो धर्म अभी दिखता है स्तब्धता बहु अपने को मानने वाला अहंकार इसको हटा करके सदाचार सद्धर्म अवतार करने के लिए सदाचार सद्धर्म में शील स्वभाव अच्छा करने की इच्छा से पिता पुत्र से पिता ने पूछा श्वेत के तो यु इधम महामना अनुचान मानी तुम अपने महामना बड़े गंभीर हो अपने को बड़ा मानते हो और अनुवचन समर्थ बहुत पढ़ विद्वान मानते हो स्तब्ध किसी के पास नम्र नहीं हो तो कष्ट अतिशय प्राप्त क्या तुमको अतिशय तुम मिल गया उपाध्यायात उपदेश से क्या तुमको प्राप्त हो गया इतने बड़े मानते हो उठा भी तम आदेश अप्राक्ष आदिष्यते आदेश आदिष्य आदेश वित्पत्ति किसी अर्थ में कर्मण आदिष्य आदेश केवल शास्त्राचार्य उपदेश गम्यम गम्यमत केवल शास्त्र आचार्य के उपदेश से जाना जाता है जो परम ब्रह्म इति आदेश केवल आदेश से जाना जाता है येन वा आदिष्य येन इति आदेश जिसके द्वारा आदेश किया जाता है ऐसे आदेश्य परम ब्रह्म येन येन वाक्यन आदिष्य स आदेश ऐसे उपदेश मंत्र आदेश तुमने पूछा अपराक्ष्य पुष्टवानस्य आचार्य आचार्य से पूछा था ऐसा आदेश ब्रह्म के विषय में कुछ पूछा था इसी अथवाक्य उपदेश से कुछ ग्रहण किया पूछा था तम आदेशम विसन्न स्यु आदेश कैसा है पिता कहते हैं येना नुतम श्रुतम भवत्यमत मतम अभिज्ञातम विज्ञातमिति कथं नु भगव स आदेश आदेश न जिससे जिसके श्रवण करने से अश्रुत भी हो जाएगा बहुत पदार्थ है सबके विषय में श्रवण ज्ञान सबको नहीं है किंतु एक ही पदार्थ है जिसके ज्ञान होने पर अश्रुत भी, श्रुते भी श्रुते हो जाता है जिसका कभी मनन तर्क नहीं कहता वो भी मत हो जाएगा अमतम मतम भवति। और जो अभिज्ञात ज्यात ज्ञात नहीं है विज्ञात नहीं वह भी विज्ञात हो जाएगा एक वस्तु ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा ऐसा आदेश है तो श्वेत तो पूछता है ये कैसे होगा हमको कितने विषय का ज्ञान हो गया किंतु अब बहुत विषय ज्ञान नहीं है वेद आदि शास्त्र पढ़कर तो आया किंतु कोई कहेगा मृदंग बजाओ नहीं बजा पाएंगे मृदंग कोई बजा देगा तो वंशी बजाओ नहीं बजा पाएंगे वंशी बजा देगा तो कहेंगे कुछ लकड़ी का काम कर लो या गाड़ी खराब है ठीक कर दो वो पता नहीं है और खराब कर देगा ऐसे प्रकार कितने काम है एक के ज्ञान से अन्य का ज्ञान कैसे होगा हमको इतने ज्ञान हुआ फिर भी बहुत विषय का ज्ञान है तो एक के ज्ञान से का ज्ञान कैसे होगा कथनु नु आदेश उभवती थी ऐसा कैसे आदेश होता है कि तो एक के ज्ञान से अज्ञात भी ज्ञात हो जाएगा कथन नु न में चाहिए कथन नु आदेश अभवती ऐसा पूछने पर पिता पहले दृष्टान्त बताएंगे किस प्रकार एक ज्ञान से सबका ज्ञान होता है उसके बाद उसको उपदेश करेंगे ओम आप्याय तो ममांगानी वाक प्राण श्रोत्रमतो श्रोत्र बल मिंद्रिया ब्रह्म उपनिषद ्रह्म निराकुया महम निराकोद निराकरणमस्त निराकरण मे अस्त तदात्मन निरते